अमृतवाड़ी संसारी जीव और साधना दो सो एक किसान ने सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जाकर देखा कि खेत में बुंद भर पानी नहीं पहुंचा है खेत में कुछ बड़े बड़े बिल थे और सारा पानी उन बिलों में से होकर दूसरी ही ओर बह गया था इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में विषय वासना मान यश सुख सुविधा की आकांक्षा रखते हुए ईश्वर की उपासना करता है वह यदि जीवन भर भी नियमित रूप से साधना करता रहे तो भी अंत में यही देखता है कि उसकी सारी साधना उन वासनारूपी बिलों में से बाहर निकल गई है और वह जैसा का तैसा ही रह गया है तनिक भी प्रगति नहीं कर पाया है दो ईश्वर का ध्यान करते समय मन स्थिर क्यों नहीं होता मक्खी कभी हलवाई की दुकान में रखी मिठाई पर बैठती है सही पर इतने में अगर कोई मेहतर मैले की टोकरी लेकर सड़क पर से गुजरे तो वह तुरंत मिठाई को छोड़ मैले पर जा बैठती है परंतु मधुमक्खी सदा फूलों पर ही बैठती है गंदी चीज़ों पर कभी नहीं बैठती सं संसारी जीव भी मक्खी की ही तरह बीच बीच में क्षण भर भगवत भक्ति का स्वाद चखता है पर दूसरे ही क्षण उसकी स्वाभाविक विषय तृष्णा उसे संसार के विषय भोगों में खींच लाती है किंतु जो परमहंस होते हैं वे सदा भगवान में तल्लीन रहते हुए भक्तिरस का पान करते हैं 218 अगर किसी पर भूत का आवेश हो जाए तो सरसों के दानों पर मंत्र पढ़कर उनसे भूत उतारा जाता है परंतु जिन सरसों के दाने के द्वारा भूत उतर उतारना है उन्हीं के भीतर यदि भूत घुस जाए तो उनके द्वारा भूत भला कैसे उतरे जिस मन के द्वारा ध्यान भजन भगवत चिंतन करना है वही यदि विषय चिंता में लिप्त हो तो उसके द्वारा भला साधन भजन कैसे संभव होगा दो गीली दिया सलाई को तुम कितना भी खिसो वह नहीं जलती पर सूखी दिया सलाई एक बार खींचते ही तुरंत जल जाती है सच्चे भक्त का मन सूखी दिया सिलाई के समान होता है थोड़ा ईश्वर का नाम सुनते ही उसमें प्रेम भक्ति की ज्योति जल उठती है परंतु संसारी व्यक्ति का मन गीली दिया सलाई की भांति काम कांचन की आसक्ति में भीगा होता है उसे ईश्वर की महिमा कितनी भी सुनाई जाए उसमें भगवत भक्ति की वन ही नहीं सुलगाई जा सकती 220 संसारी व्यक्ति में ज्ञानी पुरुषों के समान ज्ञान और बुद्धि हो सकती है वह योगियों की तरह कष्ट क्ले सह सकता है और तपस्याओं की भांति त्याग कर सकता है परंतु उसके ये सारे श्रम व्यर्थ ही होते हैं क्योंकि उसकी शक्तियां गलत दिशा में प्रवाहित होती हैं वह अपनी सारी शक्ति नाम यश और धन कमाने में ही लगाता है भगवान के लिए नहीं 221 मैले दर्पण में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता स्वच्छ दर्पण में ही वह प्रतिबिंबित होता है माया मुग्ध अशुद्ध और अपवित्र हृदय वाले व्यक्ति ईश्वरीय महिमा का प्रकाश नहीं देख पाते विशुद्ध हृदय व्यक्ति ही उसे देख पाते हैं इसलिए विशुद्ध बनने का प्रयत्न करो 222 दूध में अगर उसका दुगना पानी मिला हुआ हो तो उसकी खीर बनाने में बहुत समय और अत्यधिक श्रम लगता है विषय लोगों के मन में मलिन विषय वासना और कुविचारों की अत्यधिक मिलावट होने के कारण उसे शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए दीर्घ समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है दो प्रश्न संसारी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान को क्यों नहीं भस सकता है उत्तर क्या कोई नट रंगमंच पर उतरते ही अपना मुखौटा हटा देता है संसारियों को पहले नाटक में अपना काम पूरा कर लेने दो उसके बाद ठीक समय पर वे अपना बनावटी साज उतारेंगे दो जो घोर विषयाशक्त जीव होता है वह विष्ठा के कीट की तरह होता है वह कीट सदा विष्ठा में ही रहता है वही मरता है विष्ठा के अलावा वह और कुछ भी नहीं जानता जिसकी शक्ति इतनी तीव्र नहीं वह जीव मानो मक्खी की तरह होता है मक्खी कभी विष्ठा पर तो कभी मिठाई पर बैठती है मुक्त जीव मधुमक्खी की तरह होता है मधुमक्खी सदा मधु का ही स्वाद लेती है अन्य वस्तु का नहीं 225 बद्ध जीव मगर की तरह होते हैं मगर की देह पर शस्त्र द्वारा वार करने पर शस्त छिटक कर गिर पड़ता है मगर को कुछ नहीं होता सिर्फ पेट पर वार करने पर ही वह मरता है इसी तरह बद्ध जीव को कितना भी धर्मोपदेश दो कितनी भी ज्ञान वैराग्य की बातें सुनाओ उसके हृदय पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता इसके लिए तो उसकी आसक्ति के विषयों पर ही प्रहार करना पड़ेगा दो संसारी लोगों से अगर कहो कि सब कुछ त्याग कर भगवान के चरण कमलों में मग्न हो तो वे कभी नहीं सुनेंगे इसलिए गौर निताई प्रेमावतार गौरांग या श्री चैतन्य देव तथा उनके सहचर नित्यानंद दो भाइयों ने मिलकर सलाह करके विषय लोगों को आकर्षित करने का उपाय ढूंढ निकाला वे कहने लगे तुम्हें मागुर मछली का रसा मिलेगा नौयुति की गोद मिलेगी तुम हरी हरी बोलो पहली दो वस्तुओं के लोभ से अनेक लोग उनके साथ हरी नाम लेने में शामिल होने लगे फिर धीरे धीरे जब उन्हें हरी नाम रस का थोड़ा स्वाद मिलने लगा तब निताई गौर के कहने का अर्थ उनकी समझ में आ गया मागुर मछली का रसा और कुछ नहीं हरी प्रेम में विभोर होने पर नेत्रों से जो आंसुओं की धार बनने लगती है वही मागुर मछली का रसा है और नवयुवती के माने हैं पृथ्वी नवयुवती की गोद मिलना यानी हरी प्रेम में ओत पोत होकर धरती पर लौटना